स्वामी चेतनानंद जी महाराज श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मेशानंद जी प्रिय स्वादमी शांतात्मानंद जी अन्य प्रिय संन्यासी ब्रह्मचारी वृंद देवी और सज्जन अभी हम सब ने स्वामी ब्रह्मेशानंद जी से स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में बड़े ही तेजस्वी विचार सुने कैसे स्वामी विवेकानंद जी आते हैं इस युग में आते हैं मनुष्य की दिव्यता को प्रकट करने के लिए आते हैं इस युग में आते हैं स्वामी जी जो मानव मनुष्य की महानता को दर्शाने के लिए आते हैं वे कहा करते थे कि देखो प्रत्येक प्राणी का जो देह है मानो एक भवन के समान है एक मंदिर के समान है पर इसमें मनुष्य का जो देह है वह मानो भवनों में सर्वोत्कृष्ट है मानो यह ताजमहल के समान है और इस मनुष्य के देह में वह ईश्वर निवास करते हैं ईश्वर तो सभी के अंदर निवास करते हैं पर उस ईश्वर का प्रकाश जो सबसे अधिक है वह मनुष्य के अंदर में है इसलिए इस युग में आते हैं स्वामी जी मनुष्य की दिव्यता को मानो प्रकट करने के लिए हम अपने आप को पहचानें इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे ना नरेंद्र जो आया है वह संसार को शिक्षा देने के लिए आया है जैसा हमने सुना श्री रामकृष्ण कहा करते थे वह नर और नारायण इसमें से नर का अवतार है संसार को शिक्षा देने के लिए आया और सचु स्वामी जी ने कभी देवता बनने की आकांक्षा प्रकट नहीं की कई भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि भगवान मुझे देवता बना दो जगन माता से यही प्रार्थना करते हैं मां मुझे मनुष्य बना दे उनके दृष्टि में जो मनुष्य है परमात्मा की सर्वोच्च कृति तो क्या मनुष्य नहीं है क्या जो स्वामी जी प्रार्थना करते हैं माँ हमें मनुष्य बना दे हम क्या मनुष्य नहीं है स्वामी जी के दृष्टि में हम मनुष्य नहीं है स्वामी जी के दृष्टि में अभी तो हम दो पैर वाले जानवर हैं जानवर के चार पैर होते हैं हमें दो पैर वाले जानवर यथार्थ मनुष्य कब होंगे यथार्थ मनुष्यता तब आएगी स्वामी जी कहते हैं कि देखो जब हमारे अंदर में चार प्रकार के विकास घटित होंगे तभी हमें यथार्थ कहलाएंगे चार विकास हमें इस यथार्थ मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं ये कौन से चार विकास कहते हैं पहले शारीरिक विकास शारीरिक विकास ये तात्पर्य नहीं कि हमारी ऊंचाई सात फीट आठ फीट हो जाए चौड़ाई चार फीट हो जाए वजन तीन सौ के हो जाए नहीं शारीरिक विकास से उनका तात्पर्य शरीर सबल होना चाहिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए किसलिए स्वस्थ शरीर से ही हमारे अंदर की दिव्यता प्रकट होती है इसलिए विवेकानंद क्या कहते हैं कहते हैं अरे तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेल करके भगवान के अधिक पास पहुंच सकते हो कैसी अद्भुत बात लगती है कहते हैं क्या गीता को तो महत्व नहीं देते स्वामी कहते नहीं गीता को समझने के लिए शक्ति चाहिए फुटबॉल खेल करके जब तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी तभी तुम तो भगवान कृष्ण के गीता के उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकोगे शक्ति का संदेश देती देते इसलिए स्वयं कितने शक्तिशाली थे विवेक नियमित रूप से व्यायाम करते कैसा आत्मविश्वास कहते हैं। जब शारीरिक बल आएगा तो आत्मविश्वास जागेगा हजारों वर्षों से देश गुलाम क्यों रहा है कहते थे शारीरिक शक्ति के अभाव में देश गुलाम है इसलिए नियमित व्यायाम करते थे स्वामी और कैसा विश्वास उनका अपने अंदर में कैसा विश्वास आप शायद वो घटना जानते होंगे परिव्राजक के रूप में सारे देश का भवन कर रहे थे राजस्थान के किसी स्थान में उनको एक किसी व्यक्ति ने फर्स्ट क्लास का टिकट दे दिया था रेलवे का रेल में बैठ करके स्वामी जा रहे थे उस कंपार्टमेंट में दो अंग्रेज बैठे हुए थे उन्होंने सोचा सा सन्यासी जो है अंग्रेजी जानता ना हो तरह तरह से उनके पीछे कमेंट कर रहे थे साधुओं ने देश को बर्बाद कर दिया है देश को ख़त्म कर दिया है तरह तरह से मजाक कर रहे थे हंस रहे थे स्वामी जी उनकी बात सब सुन रहे थे एक स्टेशन आया कंपार्टमेंट में गार्ड पहुँचा फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में गार्ड पहुँच कर के लोगों की सुविधा के बारे में पूछता उसने स्वामी जी से पूछा डू यू वॉन्ट एनी थिंग स्वामी जी ने कहा गेट में ग्लास ऑफ वाटर उसने यस। गार्ड तो चला गया अभी अंग्रेज देख रहे हैं अरे ये तो अंग्रेजी जानते हैं। उन्होंने स्वामी जी से पूछा डू यू नो इंग्लिश स्वामी जिनका यस लिटिल बिट डू अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामी जिनका यस लिटिल बिट वेट डिट प्रोटेस्ट उन्हें तो परित्वाद नहीं किया स्वामी जी ने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई मीटिंग द फूल्स। दीटिंग पहली बार मूर्खों से नहीं मिलता अंग्रेज गरम हो गए खड़े हो गए स्वामी जी से लड़ने के लिए स्वामी जी ने भी अपनी अस्थिन तो उठाई जहां उनका गठा हुआ शरीर देखा दोनों अंग्रेज निकल करके भागे वहां से स्वामी जी कहते थे शक्ति के अभाव में हमारे देश की ऐसी दुर्दशा हुई इसलिए चाहते थे पहले शरीर को मजबूत करो शरीर जब मजबूत होगा तब तुम भगवान कृष्ण के गीता के उपदेशों को ठीक ठीक समझ सकोगे पहला कहते थे हमारा शारीरिक विकास उसके बाद कहते थे केवल शारीरिक विकास से नहीं होगा। वी शुड नॉट बी ओनली स्ट्रांगर अंडर नेक हमारा मस्तिष्क भी वैसा विकसित होना चाहिए मस्तिष्क भी बलशाली होना चाहिए आज हमारा मस्तिष्क हमारा मन कितना चंचल है कितने भी पढ़े लिखे हो अपने मन को संयमित नहीं कर पाते हैं। कितने पढ़े लिखे लोग खबर पढ़ते हैं अखबारों में कैसी थोड़ी थो, सी छोटी सी मानसिक घटना मानसिक तनाव किस तरह से अपने आप को खत्म कर देते हैं फांसी लगा लेते हैं मर जाते हैं कहते है, मन भी शक्तिशाली होना चाहिए मन कैसे शक्तिशाली होगा कहते हैं नियमित ध्यान से नियमित चिंतन से उस दिव्यत्व का चिंतन करो ईश्वर का चिंतन करो जहां हम इस प्रकार से नियमित ध्यान करेंगे मन को एकाग्र करने की क्षमता करें प्रयास करेंगे कहते तुम्हारे अंदर मन के अंदर अदम्य शक्ति है शक्ति को तुम पहचानते नहीं ठंड के दिन में हम घंटों जो है वहां पर धूप में बैठे रह सकते हैं उसमें सूर्य की शक्ति का पता नहीं लगता सूर्य की किरणों की शक्ति का पता नहीं लगता पर उसी सूर्य की किरणों को आप मैग्निफाइंग ग्लास से कन्वर्ट करिए हाथ की चमड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो चमड़ी जल जाएगी इतनी शक्ति आ जाती है तो कहते हैं उसी प्रकार हमारे मन में अद्भुत शक्ति है उस शक्ति का पता हमें नहीं है ध्यान के द्वारा एकाग्रता के द्वारा हमारे अंदर की वह शक्ति प्रकट हो सकती है कहते थे मानसिक विकास हमारा होना चाहिए स्वामी जी की कैसी अद्भुत क्षमता कैसा उनमें अद्भुत कहना चाहिए एकाग्रता थी पुस्तक पढ़ते थे पुस्तकें उन्हें याद हो जाती थी जो भी पुस्तक वे पढ़ते घटना तो आप सब जानते होंगे परिवराजक के रूप में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाई अखंडानंद जी के साथ भ्रमण कर रहे थे भ्रमण करते हुए मेरठ में पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के उन्हें पता लगा यहाँ पर बहुत अच्छी लाइब्रेरी है उन्होंने अपने गुरु भाई अखंडानंद जी से कहा जरा जा करके सर जॉन लुबेक की पुस्तक है चार पांच खंडों में है तुम्हें खंड ले आना अखंडानंद जी ने जाकर के प्रार्थना की लाइब्रेरियन से लाइब्रेरियन ने पुस्तक दे दी अखंडानी जी पुस्तक ले करके आते हैं एक दिन में स्वामी जी ने पढ़ करके कहा इसका दूसरा खंड ले आना जब पहुंचे अखंडानंद जी लाइब्रेरियन से कहा इसका इस दूसरा खंड दे दीजिए लाइब्रेरियन ने कहा ये पहला खंड आपने आपके गुरु भाई ने पहले पढ़ लिया बोले हाँ पढ़ लिया इतनी मोटी किताब एक दिन में पढ़ ली उन्होंने कहा पढ़ ली दूसरा खंड दे दिया दूसरा खंड पढ़ के दूसरे दिन कहते हैं इसका तीसरा खंड ले आना जा करके लाइब्रेरियन से कहा इसका तीसरा खंड दे दीजिए अब तो खड़ गया लाइब्रेरियन इतनी मोटी किताब एक दिन में खत्म कर ली उन्होंने बोले हाँ भाई पढ़ ली अरे आपके स्वामी जी पढ़ते हैं ना पत्ते पलटा करके वापस करते हैं अखंड जी आए स्वामी जी से कहा कि लाइब्रेरियन ऐसा कह रहा है स्वामी जी पहुँचे लाइब्रेरियन से कहा आपको संदेह है ना कि मैंने पुस्तक पल्ट, पत्ते पलटा करके वापस किए जरा आप पूछ लीजिए मुझे कुछ याद है कि नहीं अगर लाइब्रेरियन बीच बीच में से पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है देख रहा है स्वामी जी वर बोलते जा रहे हैं आश्चर्य में पढ़ गया उसने कहा स्वामी जी आपने ये पुस्तक रटी है क्या स्वामी जी ने कहा भाई ये तो पहली बार पढ़ी एक दिन में आपने पुस्तक पढ़ी आपको याद हो गई उन्हें कहा आप जो पढ़ते हैं आप वाक्य पढ़ते हैं एक बच्चा पढ़ता है एक एक अक्षर पढ़ता है पर मैं एक एक पृष्ठ पढ़ता हूं पृष्ठ के पहले के एक दो लकीर अंत की एक दो लकीर पढ़ने से मुझे पता लग जाता है कि वास्तव में लेखक क्या कहना चाहता है अरे जो ओरिजिनल विचार हैं वे संसार में कितने हैं बहुत अल्प हैं। मैं मानो उस लेखक के साथ अपना तादात्म स्थापित कर लेता हूं मुझे मालूम हो जाता है कि लेखक क्या कहना चाहता है ऐसी अद्भुत क्षमता स्वामी जी की ऐसा अद्भुत उनका कहना चाहिए स्मरण शक्ति जब उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की उनके कमरे में इंसाइको ऑफ ब्रिटेनिका के कुछ पांच ही खंड रखे हुए थे उनका शिष्य शरद चक्रवर्ती उनसे पूछता है स्वामी जी ये इतनी मोटी मोटी पुस्तकें क्या व्यक्ति अपने एक जीवन में खत्म पर पढ़ सकता है स्वामी जी ने कहा रे तू निकाल करके देखना मैंने कुछ पढ़ाया कि नहीं शरद चक्रवर्ती पढ़ते हैं पूछते हैं स्वामी जी से उसमें इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में से पूछते हैं देखते हैं स्वामी जी बोले जा रहे हैं जैसा लिखा हुआ है उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है तब स्वामी जी ने कहा देख मन की एकाग्रता एकाग्रता से सब कुछ संभव हो सकता है मन को एकाग्र करने की क्षमता स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमारा मानसिक विकास भी होना चाहिए यह मानसिक विकास जो है एकाग्रता के द्वारा ईश्वर चिंतन के द्वारा यह मानसिक विकास हम घटित कर सकते हैं पर केवल शारीरिक और मानसिक विकास होने से ही नहीं होगा विवेकानंद कहते तुम्हारा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास भी होना चाहिए हो सकता है हमने बहुत अच्छी शारीरिक क्षमता प्राप्त कर ली मन भी हमारा बड़ा उर्जर है उर्वर है मन में भी एकाग्र करने की बहुत अच्छी क्षमता है इसके फलस्वरूप हमने परीक्षा भी बहुत अच्छे से पास की लाखों रुपए का पैकेज हमें मिल गया विदेश में जा के हम नौकरी कर रहे हैं पर स्वामी जी कहते हैं पर तुमने समाज के बारे में क्या किया जिसने तुम्हें जन्म दिया है तुमने उस देश के बारे में क्या किया जिसने तुम्हें जन्म दिया है उस समाज के बारे में भी सोचो उस देश के बारे में भी सोचो जहां तुम्हारा जन्म हुआ केवल अपने लिए ना जियो आज तो यही हो रहा है माता पिता कितना कष्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं विदेश भेजते हैं लाख रुपए की नौकरी कर रहा है लड़का पर उसे ख्याल नहीं कि देश माता पिता की क्या अवस्था है ऐसे कितने बूढ़े माँ बाप आकर के कहते हैं स्वामी जी हम क्या करें लड़का पैसा तो भेज देता है पर पैसे से क्या होगा ये अवस्था आज हम देख रहे हैं व्यक्ति आज अपने लिए जी रहा है कितना स्वार्थी हो गया है माता पिता परि समाज की तो छोड़ दें दूसरों की तो छोड़ दें अपने परिवार के लोगों का भी हम ध्यान नहीं दे पा स्वामी जी ने तुम्हें और पशु अंतर क्या रहा कहते हैं समाज के लिए सोचो देश के लिए सोचो विवेकानंद को कितनी पीड़ा इस देश के लिए यह सन्यासी किस तरह से भ्रमण करता है सारे देश का भ्रमण करता है कैसे लिए कैसे यह देश जागे कैसे है देश जो है आजाद हो हजार वर्षों से गुलाम देश कैसे जागे यही चिंता लिए सारे देश का भ्रमण करते हैं आबू रोड स्टेशन में पहुंचते हैं स्वामी जी भ्रमण करते हुए उनकी भेंट होती है अपने गुरु भाई स्वामी तुरी आने जिससे भेंट होती है उनको देखते ही लिपट जाते हैं स्वामी जी कहते हैं हरी भाई उन्हें हरि भाई कहकर के पुकारा करते थे हरि भाई मैं नहीं जानता तुम्हारा धर्म किसे कहते हैं हरि भाई पर मैंने लोगों के कष्ट को अनुभव करना सीख लिया हरि भाई लोगों के दुख दर्द से मेरी छाती फटी जा रही मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है बाद में तुरानंद जी ने कहा था उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान बुद्ध की आत्मा जो है स्वामी विवेकानंद के अंदर में साकार करुणा लोगों के लिए कैसी करुणा कैसा यह देश जागे और यही लेकर के भाव लेकर के पहुंचते हैं भारत के उस अंतिम छोर में माता कन्याकुमारी के मंदिर में दर्शन करके पास में जो शिलाखंड है तैर करके पहुंचते हैं स्वामी जी मल्लाह को देने के लिए पैसे नहीं तैर करके उस शिला में पहुंचते हैं और ध्यान करते हैं किसका ध्यान करते हैं किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करते ध्यान करते हैं भारत माता और भारत माता के संतानों का ध्यान करते हैं विचार करते हैं माँ क्या है कारण है कि देश जो एक समय जगत गुरु कहलाता था इतना पतित क्यों हो गया है क्या कारण उनके मन में प्रश्न जागता क्या धर्म इस देश की पतनावस्था का कारण है तुरंत उत्तर मिलता है नहीं धर्म इस देश की पतनावस्था का कारण नहीं किन्तु धर्म को जीवन में नहीं उतारना इस देश की पतनावस्था का कारण है हमने धर्म की बड़ी बड़ी बातें की हमने शास्त्रों के बड़े बड़े उद्धरण दिए एक कहते रहे तुम तो स्त्री तुम तो तुम कुमार तुआ कुमारी तुम जीर्णो दंडे न वंशसी तुम जातो भविष्य विष तो कहते कहते प्रभु तुम्ही स्त्री हो तुम्ही पुरुष हो तुम्ही कुमार हो तुम्ही कुमारी हो तुम्ही वह वृद्ध हो जो हाथ में लकड़ी लेकर लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा है प्रभु सभी रूपों में तुम ही विद्यमान हो ऐसी ऊंची बात हमने कही दूसरी ओर क्या कहा दूरमपस चांडाल अरे तू चांडाल है तू दूर रह तू अछूत है तू दूर रह स्वामी जी कहते हैं यह कथनी और करनी का भेद इसी ने इस देश को हजारों वर्षों से गुलाम रखा है एक और, तो कहते है तुम सभी के अंदर और दूसरी ओर उन्होंने कहा किस प्रकार हमने मनुष्य और मनुष्य के भेद में भेद कर भेद करके रखा है कैसे निम्न वर्गों पर हजारों वर्षों से हमने अत्याचार किया है विवेकानंद सोचते हैं इस देश की पतनावस्था के दो प्रमुख कारण एक तो निम्न वर्ग पर उच्च वर्ण का अत्याचार दूसरा नारी जाति पर अत्याचार हजार वर्षो से नारी को कैसे हमने दबाया है जिन नारियों ने वेद की रिचा का प्रणयन किया उनके हमने कहा नारी को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं किस तरह हमने कुचला है वही विचार करते हैं अगर दोनों को अगर उठाया जाए निम्न वर्ग को उठाया जाए नारियों को उठाया जाए देश जाग उठे सबने सोचते हैं स्वामी कैसे करूं मैं तभी विचार आता है ठीक है इस देश से मुझे आशा की किरण मिली नहीं राजाओं और महाराजाओं से मुझे कोई आशा मिली नहीं है, ठीक देश तभी जाते हैं विवेकानंद कहा करते थे अरे मैं धर्म प्रचार करने के लिए अमेरिका नहीं गया ये तो मेरे देश के लाखों लोग थे जिसकी व्यथा ने मुझे यहां पर भेजा कैसे लिए मैं उनके लिए जाकर के मैं इस देश को जगाने का प्रयास करू कैसी व्यथा उनके व्यथा प्रगट भी होती है उस शिकागो के मंच पर जहां पर सन्यासी अपने पहले दिन के पांच मिनट के व्याख्यान में सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है कुबेर पतियों की अट्ठालिकाएं उनकी अभ्यर्थना में खुल जातीं शिकागो के रास्ते पर उनके आदम का चित्र लटकाए जाती हैं एक दिन में विवेकानंद सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाते फिर भी अपने देश को भूले नहीं किस तरह उनके अंदर की व्यथा व्यक्त होती है शिकागो की धर्म सभा में तीसरे चौथे दिन के व्याख्यान में संयासी बोल पड़ता है यू क्रिस्टियस टू इंडिया वट है क्राइंग इवीन इन दॉट रिलीजन देव रिलीजन रिलीजन इन एफ It is the loaf of bread with the millions of sinking India asking with parched throats. They want food, but you give them stones. It's an insult on the part of starving men to teach him metaphysics. It's an insult on the part of starving men to teach him religion. I came to your country to get some aid for my impoverished countrymen, but I fully realize how difficult it is to get aid for a heathen from a Christian in a Christian land. अंदर की व्यथा को व्यक्त करते हुए सन्यासी कहता है तुम ईसाई लोग मेरे देश में आकर के गिरजाघर बनाते हो पर वहां आवश्यकता धर्म की नहीं है वहां धर्म आवश्यकता से अधिक है वहां आवश्यकता है रोटी के टुकड़े की जिसके लिए मेरे लाखों देशवासी चिल्ला रहे हैं ये मांगते हैं रोटी पर तुम्हें देते हो पत्थर एक भूख से तड़पते हुए व्यक्ति को धर्म की शिक्षा देना उसका अपमान करना है एक भूख से व्याकुल व्यक्ति को दर्शन शास्त्र समझाना उसका अपमान करना है मैं तुम्हारे देश में आया अपने गरीब देशवासियों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए पर मैं अच्छी तरह जान गया कि हिंदू के लिए एक ईसाई से उसके देश में सहायता प्राप्त करना कितना कठिन कार्य है मैं अच्छी रह जान गया यथी किस तरह भारत के लिए उनका कहना चाहिए मन रोता था विदेश में जहां उन्हें सुख्यादि मिल रही थी जहां पर कुबेरपतियों की अट्ठालिकाएं उनके अभ्यर्थना में खुल गई थी वहां उनका मन जाता है भारत की ओर अरे भारत लौटते कैसे इस देश को जगाते हैं कहते हैं तुम अनुभव करो एक ही बात कहते हैं विवेकानंद अनुभव करो उन्होंने अपने मद्रास के व्याख्यान में कहा था माई वुड बी रिफॉर्मर्स माई वुड बी पेट्रियोर्स Do you feel that the millions and millions of descendants of gods have become next to nevers to brood? Do you feel that the millions are starving today and are starving for ages? Do you feel that the cloud of ignorance has overpowered the whole country? Does this make you restless? Does this make you sleepless? Has this very idea of ruin has gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heartbeats? has this met you almost met have you forgotten all about your kith and kin and dear and dear ones if this has happened to you this is the first step towards bhakti your devotion only the first step ye kehte hain ke vale paidesh bhakti ki pehli seedhi hai kewal pehli seedhi kya hai pehli seedhi kehte hain anubhav karo कहते मैं अनुभव करो मेरे भाभी देश भक्तों मेरे भाभी समाज सुधारकों क्या तुम अनुभव करते हो कि देवताओं और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशु के समान होगी क्या तुम अनुभव करते हो कि लाखों लोग आज भूख से मर रहे हैं और सदियों से मरते आए क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञानता के काले बादल ने सारे देश को ढक रखा है क्या इसे तुम्हारी नींद उचट जाती है क्या इस भावना ने तुम्हें पागल बनाया है क्या ये विचार तुम्हारे रक्त में से प्रवाहित होती हुई तुम्हारे नसों में से बहती हुई तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ एक रूप हुई है। क्या इस विचार को लेकर तुम अपने परिवार अपने स्वजनों का तैयार का त्याग करने के लिए तैयार हो अगर तुम्हें ऐसा हुआ है तो तुमने देशभक्ति की पहली सीढ़ी पर कदम रखे केवल पहली सीढ़ी विचार करके देखी कैसी पीड़ा इनके विचारों को ग्रहण करते हैं कौन ग्रहण करते हैं मुठ्ठी भर क्रांतिकारी समझ लीजिए इनके विचारों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं विचारों को पढ़ करके फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं देश को आजाद करने के लिए और उनके एक हाथ में पाई जाती स्वामी विवेकानंद की पुस्तक दूसरे हाथ में गीता तभी तो देश आजाद होता है पर आज आज हम विवेकानंद को भूल रहे हैं आज उनके विचारों को कितना हम आत्मसात करते पा रहे हैं। आज हम अपने लिए जी रहे हैं विवेकानंद कहते हैं सावधान करते में कहते अनुभव करो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करो विवेकानंद कहते थे देखो मैं कोई समाज सुधारक नहीं मैं कोई धर्म प्रचारक नहीं आध्यात्मे नहीं मैं गरीब हूं गरीबों से प्यार करता हूं कैसी पीड़ा इसलिए उन्होंने सशक्त शब्दों में कहा आई कॉल इच मैन ए ट्रेटर हु नर्स इज लक्शरी By the harsh bread of millions of toiling poor, but who do not pay the least attention to them. I say that I am against every individual who is a faithless citizen, whose love and care, whose education and teaching, is done out of the heart of the millions of the poor, but whom they do not give a penny for. Let us consider this. Swamiji is trying to experience the pain. कैसे यह सन्यासी देश को उठाने के लिए गरीब को उठाने के लिए कितना कर गया है? और आज आज हम क्या कर रहे हैं जब विचार करें हम शिक्षित हुए हैं हम समाज में देश आजाद हुआ है ये ही विवेकानंद के विचार इस देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। देश को फिर से जागरण कर सकते हैं स्वामी जी ने देखा था मैं देख रहा हूं माता भारत माता जाग उठी है भारत माता पहले से और भी गौरवान्वित हुई हैं जैसा यह देश पहले जितना महान था उससे भी महान तो होने जा रहा है स्वामी जी ने अनुभव किया था पर आज की परिस्थिति को देखने से तो ऐसा नहीं लगता पर हम जो विवेकानंद के अनुयाई हैं हम कुछ तो प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन में प्रयास कर सकते हम जहां हैं हम जहाँ आए जिस अवस्था में वहाँ रहकर के स्वामी जी ने जो कहा त्याग और सेवा का जो आदर्श दिया कहा कि देश जो है इसका आदर्श ही रहा है त्याग और सेवा इसीलिए देश जीवित है इसलिए विवेकानंद कहते कहा है वह मिश्र कहा है वह बेबीलोन? जो प्राचीन काल में इतने उन्नत राष्ट्र आज भी कहा है पर तो आज भारत आज भी जीवित है किस लिए जीवित है इसने अपने त्याग और सेवा के आदर्श को भलाया नहीं आज देश जीवित है धर्म इसका प्राण केंद्र सचपुच में आप लोग जो कुंभ मेला में गए होंगे उसका अनुभव आप लोगों ने किया होगा कैसे लाखों करोड़ों लोग चले आ रहे हैं मैं तो यही देखता था किस प्रकार सिर पर गठरी है गांव के लोग चले आ रहे हैं बच्चों को ले हुए साथ में ले हुए कहीं ठहरने का उनका कोई स्थान ही कहा ठहरेंगे कोई जानता नहीं उस कड़कती हुई ठंड में कहा रेत में लेट करके रात बिता रहे हैं सवेरे उठ कर केवल क्या एक बार डुबकी लगा ले गंगा मियाँ में डुबकी लगा ले किस लिए डुबकी लगा ले पुण्य होगा धर्म होगा यही भावना और पढ़े लिखे लोग हमारे पास बहुत से लोग थे जिन्होंने भेजा था कि हम आ रहे हैं यहाँ उनके लिए जगह रिजर्व की गई थी पर जहां उन्होंने सुना कि स्टेशन में स्टैम्पाइड हो गया चालीस पचास लोग मर गए आ दस लोगों ने कैंसल कर दिया नहीं भाई वहां पर ऐसा हो रहा है नहीं जाएंगे ये पढ़े लिखे लोग हैं पर ये लाखों लोग उसके बावजूद भी जिनके अंदर में ऐसी श्रद्धा ऐसी भक्ति ये स्थापित हुआ था बसंत पंचमी के दिन और उसके बाद था पौष पूर्णिमा का स्नान था उसमें कितने एक करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया क्या इसके भीतर क्या है ये धर्म जो है लोगों के अंदर में बिता हुआ है वही सही धर्म जो प्रकट हो यही विवेकानंद की इच्छा कैसे प्रकट होगी त्याग और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में थोड़ा त्याग लाएं। केवल अपने लिए ना जिएं, जरा सोचे जिस परिवार ने हमें जन्म दिया जिस देश ने हमें जन्म दिया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इतनी व्यथा विवेकानंद जी को गरीबों के लिए थी उन गरीबों के लिए हम क्या कर सकते हैं हम शिक्षक हैं कैसे गरीब बच्चे जो हैं और अधिक शिक्षित हो सके इसका हम ध्यान दें हम डॉक्टर हैं ऐसे गरीब जो हैं जो पैसा नहीं दे पाते कैसे उनका इलाज कर दें अरे कम से कम हफ्ते में एक दिन करें जहां हम जिस भी स्थिति में हैं वहां रह करके कुछ न कुछ सेवा का कार्य कर सकते हैं। विवेकानंद कहते हैं तीसरा आयाम यह जो कहते हैं सामाजिक और राष्ट्रीय विकास हमारे जीवन में होना चाहिए और चौथा आयाम कहते हैं आत्मिक विकास जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा सबके अंदर विद्यमान कहते हैं इसलिए मैं अगर सेवा करता हूं इस भाव से सेवा करूं कि मैं उस व्यक्ति पर उपकार नहीं कर रहा हूं किंतु तो उसके अंदर जो परमात्मा है उस परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूँ विवेकानंद कहते हैं अरे किसी भिखारी को बुलाकर ये मत कहो कि आप भिखारी आकर के दान ले लो जाकर के उस भिखारी को दान दो ये सोचो कि उस भिखारी ने तुम्हें सेवा करने का मौका दिया है। इस प्रकार जो सेवा भी करें इस भाव से करें हम सबके अंदर जो परमात्मा उस परमात्मा की हम सेवा यही उपदेश उन्हें अपने गुरुदेव से मिला था जहां उन्होंने कहा था बेटा दया नहीं दया नहीं सेवा सेवा शिव ज्ञान से जीव सेवा जो व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें शिव से सेवा करें इस प्रकार का यह चतुर्थ आयाम कहते हैं हमारा आत्मिक विकास ये चारों विकास जब हमारे जीवन में घटित तो होगा हम यथार्थ मनुष्य कहलाने लायक होंगे इस मनुष्यत्व को प्रकट करने के लिए आते हैं विवेकानंद जी और इसलिए यथा साध्य प्रयास करें अपने बच्चों को ऐसे तैयार करें कि वे अपने लिए ना जिए जो है उनके जीवन में चारों प्रकार के विकास घटित हो जो जी का सपना है यह देश फिर से एक जगत गुरु के पद पर, पर प्रतिष्ठित होगा इससे केवल हमारा कल्याण नहीं होगा सारे विश्व का कल्याण होगा साथ साथ हमारा भी कल्याण घटित होगा विवेकानंद जी की एक जन्म तिथि पर यह विचार हम सब जगह पहुंचा सकें पहले खुद का निर्माण करें फर्स बी एन धन में स्वामी जी कहते थे पहले बनो फिर बनाओ यह विचार हमारे जीवन को एक मार्ग दे प्रभु से ही प्रार्थना करता हूं कि हम सबका जीवन सुख में हो शांति में हो आनंद में हो इसी के साथ वाणी वाणि थैंक यू वेरी मच महाराज a new request revered swami chetananand ji maharaj spiritual minister in charge vedanta society of saint louis usa to speak to us